बताओ मेरा नाम क्या है एक नन्ही मक्खी अकेली बगीचे में उड़ती रहती थी उसे सब ई कहकर पुकारते थे एक दिन अचानक ई अपना नाम भूल गई उसने पास खड़े बछड़े से पूछा गोल मटोल बछड़े बताओ मेरा नाम क्या बछड़े ने कहा तुम्हारा नाम मुझे कैसे मालूम मेरी माँ घास चढ़ रही है उससे जाकर पूछ मक्खी ने गाय से पूछा गोल बछड़े बछड़े की माँ बताओ मेरा नाम क्या गाय ने कहा मुझे क्या पता मुझे चराने वाले गडेरिए से पूछ मक्खी गढ़ेरिए के पास गई और पूछा गोलमटोल मटोल बछड़े बछड़े की माँ माँ को चराने वाले गढ़ेरिए बताओ मेरा नाम क्या गढ़ेरिए ने कहा मैं क्या जानू मेरे हाथ में जो लाठी है उससे पूछ मक्खी ने लाठी को देखकर पूछा गोलमटोल मटोल बछड़े बछड़े की माँ माँ को चराने वाले गडेरिए गढ़ेरिए के हाथ की लाठी बताओ मेरा नाम क्या लाठी ने कहा मैं कैसे जानू मुझे जिस पेड़ से काटा गया है उस पेड़ से जाकर पेड़ से पूछकर देखो मक्खी ने पेड़ से पूछा गोल बछड़े बछड़े की माँ माँ को चराने वाले गढ़ेरिए गढ़ेरिए के हाथ की लाठी लाठी देने वाले पेड़ बताओ तो मेरा नाम क्या पेड़ ने कहा मुझे पता नहीं मेरी डाल पर बैठा सारस उससे पूछ मक्खी ने सारस से पूछा गोल मटोल बछड़े बछड़े की माँ माँ को चराने वाले गढ़ेरिए गढ़ेरिए के हाथ की लाठी लाठी देने वाले पेड़ पेड़ पर बैठे सारस बताओ तो मेरा नाम क्या है सारस ने कहा मैं क्या जानू मैं जिस तलैया में जीता हूं उससे जाकर पूछ मक्खी तालाब के पास कूड़ चली और पूछा गोल बछड़े बछड़े की माँ पेड़ पर बैठे सारस सारस की जान तलैया बताओ मेरा नाम क्या तलैया ने कहा मुझे नहीं मालूम इन मछलियों से पूछ तभी एक मछली छलांग लगाकर पानी के ऊपर आई मक्खी ने उससे पूछा गोल मटोल बछड़े बछड़े की माँ पेड़ पर बैठे सारस सारस की जान तलैया तलैया में तैर रही मछली बताओ मेरा नाम क्या मछली ने कहा हम क्या जाने हमें पकड़ने वाला मछुआरा आता है उससे पूछ मक्खी ने मछुआरे से पूछा गोल बछड़े बछड़े की माँ तैर रही मछली मछली पकड़ने वाले मछुआरे बताओ मेरा नाम क्या मछुआरे ने कहा मुझे कैसे पता मेरे हाथ के मटके से पूछ मक्की ने मटके से पूछा गोल मटोल बछड़े मछली पकड़ने वाले मछुआरे मछुआरे के हाथ के मटके बताओ मेरा नाम क्या मटके ने कहा मैं ना जानू मुझे बनाने वाले कुम्हार से पूछ मक्की ने कुम्हार से पूछा गोल बछड़े बछड़े की माँ माँ को चराने वाले गढ़ेरिए गढ़ेरिए के हाथ की लाटी लाठी देने वाले पेड़ पेड़ पर बैठे सारस सारस की जान तलैया तलैया में तैर रही मछली मछली पकड़ने वाले मछुआरे मछुआरे के हाथ के मटके मटका बनाने वाले कुम्हार बताओ मेरा नाम क्या कुमार ने कहा मुझे नहीं पता मैं मिट्टी से काम करता हूँ तू मिट्टी से पूछ मक्की ने मिट्टी से पूछा गोल मटोल बछड़े बछड़े की माँ माँ को चराने वाले गढ़ेरिए गढ़ेरिए के हाथ की लाठी लाठी देने वाले पेड़ पेड़ पर बैठे सारस सारस की जान तलैया तलैया में तैर रही मछली मछली पकड़ने वाले मछुआरे मछुआरे के हाथ के मटके मटका बनाने वाले कुम्हार कुम्हार मार रहा माटी बताओ मेरा नाम क्या माटी ने कहा मुझे नहीं मालूम मेरे ऊपर उगी घास से पूछ कर देखो मक्की ने घास से पूछ कर देखा गोल मटोल मछ बछड़े बछड़े की माँ माँ को चराने वाले गढ़ेरिए गढ़ेरिया के हाथ की लाठी लाठी देने वाले पेड़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 खास ने कहा तुम्हारा नाम भला मैं कैसे जानू मुझे चर रहे घोड़े से पूछ मक्खी ने घोड़े से जाकर पूछा गोल मटोल बछड़े बछड़े की माँ माँ को चराने वाले गड़ेरे की हाथ की लाठी लाठी देने वाले पेड़ पेड़ पर बैठे सारस सारस की जान तलैया तलैया में तैर रहे मछली मछली पकड़ने वाले मछुआरे मछुआरे के हाथ के मटके मटका बनाने वाले कुम्हार कुम्हार मान रहा माटी माटी पर उगी घास घास चर रहे घोड़े बताओ मेरा नाम क्या घोड़ा ई करके हिलना है उसे सुनकर मक्खी को अपना नाम ई याद आ गया मेरा नाम ई है मेरा नाम ई है गाते हुए मक्खी उड़ चली। तमिलनाडु की लोक कथा